वे वराह पर निवास करती हैं, वहीं से मैं उनको यहां लाया हूँ। तीसरी दुर्गा भी इस पूर्व दिशा में स्थित हैं। उनका नाम कपालिशा है। मैंने और कार्थिकेजी ने उनकी स्थापना की है। उनके प्रभाव कब्रनंद पहले किया जा चुका है। वे नरश्रेष्ठ धन्य हैं, जो कपालिश्वर की पूजा करके उन कपालि� वे संपूर्ण विश्व की शक्ति है इस प्रकार तीन दुर्गाएं पूर्व दिशा में विराज रही हैं अब पश्चिम दिशा में जो परम उत्तम तीन दुर्गाएं सुशोभित हैं उनका वर्णन करूंगा पश्चिम में जो स्वर्ण देवी है वे समस्त ब्रह्मांड का बलिबाती पालन करने वाली हैं मैंने बड़ी आराधना करके इस तीर्थ चिन में दूसरी महादुर्गा चर्चिता भी निवास करती हैं। उन्हें मैंने बड़ी भक्ति के साथ प्रार्थना करके रसातल से यहां बुलाया है उसी दिशा में त्रिलोक के विजया नाम से प्रसिद्ध तीसरी महादुर्गा का भी निवास है जिनकी आराधना करके रोहिणी वल्लभ चंद्र माने में विजय प्राप्त की थी उनको मैं अब उत्तर दिशा में निवास करने वाली देवियों का परिचय सुनो। उत्तर में एक वीरा आदि तीन है। देवी अस्तित्व हैं। एक वीरा देवी पूजन तथा आराधन करने पर मनुष्यों को उनकी समस्त अभिष्ट वस्तु प्रदान करती हैं। अर्जुन उन्हें में बड़ी आराधना के बाद ब्रह्मलोक से लाया हूँ। उनका नाम कीर्तन भी � जो बड़ी बलवती है उन्हें मैं शाकूतर नामक स्थान से आराधन करके लाया हूं जो लोग हर सिद्धि की उपासना में पर रहने वाले हैं उनके पास डाकिनी आदि नहीं जाती। तीसरी दुर्गा चंडी का देवी शालगोड़ में स्थित है। वही नवी दुर्गा है उन्होंने पार्वती के शरीर से निकलकर रोश पूर्वक चंड मुन्न नामक महान असुर का संघार किया था। जो थोड़ी या बहुत सामग्री के द्वारा कत्यानी देवी का पूजन करते हैं, उन्हें करोड़ दे� देवी को प्रणाम करता है वैसब प्रकार के अरिष्टों से छुटकारा पा जाता है उभय सोमनाथ के प्रादुर्भाव की कथा और कमट के द्वारा गर्गवास तथा मानव शरीर की उत्पत्ति का वर्णन नारद जी कहते हैं अब मैं सोमनाथ की महिमा का स्पष्ट रूप से वर्णन करूंगा जो इस का और कीर्तन करता पापों से छुटकारा पा गौर देश के भीतर दो महत्त्वज्ञ ब्राह्मण थे एक का नाम था उर्जेंत और दूसरे का नाम प्रालय उन दोनों ने एक दिन पुराण में एक श्लोक देखा वे शास्त्रों के ज्ञाता थे वे श्लोक देखकर उनके शरीर में बुरोमांच हुआया श्लोक इस प्रकार था ब्रह्माजी ने पुलकित मुनि से प्रवास आदि तीर्थों का वर्णन किया। यशलोक पढ़कर भी बार-बार इसे दोहराने लगे तदनंतर वे दोनों ब्राह्मण प्रभास स्नान के लिए घर से निकले और वनों एवं नदियों को धीरे-धीरे पार करते हुए महर्षियों से स्वीकृत कल्याणमई नर्मदा नदी के पार तक चले गए मार्ग में गुप्त क्षेत्र महीसागर संगम की महिमा सुनकर वह स्नान करके पुनः वे प्रभास के ही वे दोनों यात्री भूख और प्यास से बहुत पीड़ित हुए और सिद्ध के समीप पहुँचकर मूर्छित हो गए फिर दो ही घड़ी के बाद कुछ चेत में आने पर प्रालय ने उर्जंत से धैर्य पूर्वक कहा सखे मुझे यहां कुछ सुनाई पड़ा है मैं बतलाता हूं सुनो तीर्थ यात्रा से थककर मनुष्य जो जो एवं कांतिहीन होता यह बात एक दूसरे से कह सुनकर मूर्छा दूर होने के बाद उर्जंत और प्रालय दौड़ते हुए प्रभाछत्र की ओर चले उनकी हलिष्ठा कर भगवान शंकर ने दोनों को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन दोनों के शरीर को अपनी कृपा दृष्टि से देखकर सधड़ एवं सवल बना दिया तब ये दोनों प्रभास में शिवजी के स्थान को चले गए वे ही दो सोमनाथ सिद्धेश्वर समीप विद्यमान है पश्चिम में पुरजेंट और पूर्व में प्राणेश्वर है जो सोमकुंड के जल में तथा मही सागर संगम में वीर से स्नान करके युगल सोमनाथ का दर्शन करता है वे जन्मभर के पापों से छूट जाता है ब्रह्मजी ने यहां हार्टकेश्वर नामक सेलिंग की स्थापना करके एकाग्रचित हो उसकी स्तुति की थी अर्जुन उस स्तुति को सुनो भगवान आप सबकी उत्पत्ति करने वाले, भाव दुखों को दूर करने वाले रुद्र, तथा जल रस है, आपको नमस्कार है, आप संघारकारी शर्व है, पृथ्वी आपका रूप है, आप नित्य सुंदर, गंद धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है, आप सबके ईश्वर तथा वायु रूप है। आपने ही कामदेव का नाश किया है आपको नमस्कार है आप पशुओं जीवों की अधिपति पालक तथा अत्यंत तेजस्वी हैं आप सरूप भयंकर है यह आकाश आपका ही सरूप है आप शब्द मात्र परमेश्वर को नमस्कार है आप महादेव हैं सोम चंद्रमा रूप अथवा उमा सहित तथा अमरत सरूप है आपको नमस्कार है आप ऊग्र रूप यजमान दूर्ति तथा कर्म योगी हैं आपको नमस्कार है इस प्रकार दिव्य नामों के साथ उच्चारित इस हाटकेश्वर स्तोत्र को जिसका निर्माण साक्षात ब्रह्मा जी ने किया है जो पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव के सायुज्य को प्राप्त होता है इसमें संदेह नहीं है महीसागर संगम में इस प्रकार बहुत से पवित्र तीर्थ हैं जिनका मैंने संक्षेप से वर्णन किया है अर्जुन बोले मुनिवर आपके द्वारा स्थापित महीसागर संगम में जो जो प्रधान तीर्थ हैं उनका मुझसे वर्णन कीजिए नारद ने कहा अर्जुन महीसागर संगम में जो मुख्य तीर्थ है उन्हें बतलाता हूं उस तीर्थ में जय उनके प्रादुर्भाव की कथा सुनो मैं इस महिसागर संगम की स्थापना करके कुछ काल के अनंतर भगवान सूर्य का दर्शन करने के लिए उनके लोक में गया वहाँ प्रणाम करके आसन पर बैठ जाने के बाद सूर्य देव ने अर्घ से मेरा पूजन किया और हंसकर मधुरवाणी में कहा विपरीत आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे मैंने उत्तर � प्रभो मैं भारत वर्ष के महीनगर से आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ सूर्य ने बोले आपने जो वहां स्थान स्थापित किया है उसमें जो ब्राह्मण निवास करते हैं उनके गुण मुझे से बतलाईए ये ब्राह्मण कैसे गुणों से हित हैं भगवान् सूरी के ऐसा पूछने पर मैंने फिर उत्तर दिया भगवान, यदि मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ तो मुझ पर यह दोष लगाया जा सकता है कि यह अपने आत्मेजनु की स्तुति करता है और निंदा के तो विपात भी, भी नहीं है, फिर निंदा कैसे कर सकता है? दोनों ही ओर से संकट है अथवा उन महात्मा ब्राह्मणों की महिमा तो अपार है यदि मैंने उसे बहुत घटा करके कहा तब तो मुझे महान दोष ही लगेगा अतः मेरी यह सम्मति है कि यदि आप मेरे द्वारा पूजित द्विजेन्द्र के महिमा श्रवण करना चाहते हो तो स्वयं वहां चलकर उन्हें देखें मेरी यह बात सुनकर भगवान यो कहकर भगवान भास्कर ने मुझे तो विला कर दिया और अपनी योग शक्ति के प्रभाव से आकाश में तपते हुए भी दूसरे स्वरूप से समुद्र के तट को चल दिए उन्होंने महतेजस्वी व्रत ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया त्रिकाल स्नान से जैसी पिंगल वर्णन की जटा हो जाती है वैसी पिंगल वर्णन की जटा धारण किए हुए � फिर तो वे हारित आदि दूज अपनी ब्रह्मशाला से उठकर उन ब्रह्मदेवता की ओर दौड़ पड़े उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिलूटे थे नए आए हुए उन श्रेष्ठ दूज को नमस्कार करके वे सब के सब प्रसन्न तपुर्वक बोले विपुल आज हमारा दिन बला ही पूर्ण है आज यह स्थान परम उत्तम है क्योंकि आपने स्वेच्� इसमें संदेह नहीं कि उत्तम ब्राह्मण कर्पा करके ही किसी धन्य ग्रहस्त को पवित्र करने के लिए उसके घर अतिथि के रूप में पधारते हैं अतः आप इन पैरों से चल फिरकर आज हमारे ग्रहों को पवित्र कीजिए साथ ही दर्शन भोजन और विश्राम आदि के द्वारा हमारे सहित इस, इस स्थान को भी पावन बनाइए अतिथि बोले ब्राह्मणो अतः मैं आप लोगों का दिया हुआ उत्तम परम भोजन प्राप्त करना चाहता हूँ। अतिथि की बात सुनकर हारित ने अपने आठ वर्ष के बालक से कहा, बेटा कमठ क्या तुम ब्रह्मर के बताए हुए भोजन को जानते हो?